मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो मैं खाना देकर जाती हूँ तो वो भी बड़े बड़े ठंडा हो जाता है आखिर बात क्या है भैया क्या थरीन एक दिन मैं सेब के बाग में बैठा हुआ था तभी एक सेब नीचे आ गिरा मैं उसी सेब के बारे में सोचता रहता हूँ वाह भैया ये भी भला कोई सोचने की बात है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 सेब के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है मगर प्रश्न तो नया है ना हा? मैं इसका पता लगा कर ही ही सेब पेड़ से नीचे क्यों अरे अरे अब क्या सोचने लगे भैया पहले खाना खा लो कैथरीन खाना रख दो मैं खा लूंगा ये तो तुम रोज ही कहते हो आज मैं यही सामने बैठकर कर तुम्हें खाना खिलाऊंगी तभी जाऊंगी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 पढ़ता लिखता भी है कि नहीं देखिए देखिये न्यूटन को नई नई खोजें करने करने तथा मैकेनिकल काम करने में गजब की महारत हासिल है एक बार उसने पवन चक्की बनाई क्या आप जानती हैं मिसेस हन्ना कि वो कैसे चलती थी नहीं बताइए न्यूटन ने चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया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 बदल नहीं चाहते मगर हाँ? इससे तो तुम्हारी आंख खराब हो सकती है हाँ, वो तो है किंतु मेरे पास इस प्रश्न की जांच करने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है मुझे देखने दो क्या हुआ <स्वाँग> <था। स्वाँग> <स्वाँग> <स्वाँग> <स्वाँग> <स्वाँग> क्या हो नहीं नहीं रहा मुझे मुझे आंख से कुछ दिखाई तो तुम। धेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा जब तक की तुम्हारी आँख पूरी तरह ठीक ना हो जाए लेकिन मैं अपने प्रश्न का उत्तर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 अरे तो अरे विलियम न्यूटन न्यूटन क्या तुमने कभी गैलीलियो और जॉन कैपलर की इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ी है हाँ विलियम गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में वस्तुओं के वापस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 वो उनके आकार तथा केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है न्यूटन ने सन सोलह में एक नए प्रकार की दूरबीन बनाई इस दूरबीन की प्रसिद्ध तथा उपयोगिता ने न्यूटन का नाम पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया इस खोज के बाद दूरबीन का का आकार घटकर केवल इंच इंच लंबा तथा एक इंच व्यास का रह गया। इतना ही नहीं ये छोटी दूरबीन पिछली दूरबीन की तुलना में तीस गुना बेहतर थी बृहस्पति शनि आदि दूर स्थित ग्रहों को देखने में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 विज्ञान के क्षेत्र में सर्वदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को ये संसार कभी नहीं भुला सकता उनके महान योगदान के लिए हम सब उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे न्यूटन की कहानी।, कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह आलेख डॉक्टर रवि शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार नीरज शर्मा मंजू मैनी प्रवीण शर्मा राजेश आहूजा नीतू झांझी अशोक शर्मा आकाश और मीताली तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार निर्माण सहयोग दाऊ चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन